करना है आपको आपकी आवाज आ रही है जब पूछना है तभी आपको खोलना है बाकी समय में म्यूट करके रखना है तो विसर्जनीयूर्वक धातु अनियर प्रत्यय है तो विसर्जनीय ऐसा शब्द बनता है और सृज धातु आप देखेंगे धातु पाठ में दो स्थानों में आपको मिलेगा एक दिवाजीगण में और एक सुदादिकरण सृज विसर्ग ऐसा धातु है सृज विसर्ग सृज धातु विसर्ग को बताने के लिए आता है यानी विसर्जनीय को बताने के लिए आता है तो इसकी व्युत्पत्ति इसकी परिभाषा इस विसर्जनीय की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं राजेजी लिखेंगे वालासर्जन विसर्जनीय वालासर्जन जन्य विसर्जनीय वायो विसर्जन ज्यवासर्जनीय उच्य वायु किस विभक्ति में है वायु को विसर्जनेन विसर्जन कहा मतलब विसर्जन करने से निकालने से और वो भी कैसे निकालना है शीघ्रता से वायु को शीघ्रता से त्वरता से विसर्जन से अर्थात निकालने से उत्पन्न होने वाले वर्ण को विसर्जनीय कहते हैं जो हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो वायु का विसर्जन होता है यानी वायु बाहर निकलती है शीघ्रता से निकल जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं रामः, भरत देवदत्त राजेश कुमारः जब इसका उच्चारण करते विसर्जन विसर्ग को तो विसर्जनीय जन्यत्वा वायु के विसर्जन के कारण से वायु को शीघ्रता से निकालने के कारण से ये उत्पन्न होता है इसलिए इसका नाम विसर्जनीय एक और इसी को लेकर के परिभाषा आप लिखेंगे सर्जनीय विविध रूपेण सर्जनीय अर्थात उच्चारणीय विविध रूपेण सर्जनीय उच्चारणीय विसर्जनीयो विसर्गो वा आ, आ, वा। आ, आ, वा। वा। मतलब क्या वह अलग अलग से एक ही प्रकार से वायु का विसर्जन नहीं होता है अलग अलग प्रकार से विविध रूपेण का मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार से उच्चारण करने योग्य सर्जनीय उच्चारणीय अलग अलग प्रकार से उच्चारण करने योग्य है ऐसे उस वर्ण को विसर्जनीय कहते हैं अथवा विसर्जते है। अब विविध प्रकार से क्या है अब देखिएगा विविध प्रकार रामः आकार के सा आरा अग्नि रामः अग्नि गु कभी अकार के अवर्ण कविवर्ण कवि उवर्ण अलग अल वर्णोो अलग अलग, में। अलग, -अलग रूपों।, रूपों में वायु का विसर्जनोता वायु को न है। इसलिए इसका नाम और एक परिभाषा इसी के लिए लिख सकते हैं ताकि समझ में रहे और बुद्धि में यह बात बैठी रहे कभी स्वप्न में से भी उठा करके यानी सोते हुए को भी उठा करके पूछे विसर्ग का मतलब क्या होता है स्वरात पर स्वरात परे विसर्जिया स्वरात परे विसर्जिया त्याज्यो निक्षेप्यो वसर्ज्यो निक्षेप्योर्ज स्वरा स्वर्गे आगे स्वर वर्ण यानी अच के आगे के आगे विसर्ज्य विसर्ज्य का मतलब विसर्जनीय स्वर के आगे वायु छोड़ने होगी। है यानी स्वर के आगे उपचारणीय उसको विसर्ग कह दो तीन प्रकार की परिभाषा आपके सामने विसर्ग के संदर्भ में रखी है स्वामी जी जी विसर्ज किस को विसर्ज मतलब विसर्ग को विसर्जनीय को स्वर्ग के बाद में बोलना है ऐसे कह रहे क्या यानी स्वर्ग के बाद में ही बोला जाता है विसर्ग को अच्छा ठीक क्योंकि उसी का पर्याय वाच है ना स्वामी जी त्याग हाँ ये, जी आहा, आहा, ये त्याग रहा यथा yeah, भारत I mean, आपने इसे किसने का कॉल किया भी जी भवतः ध्वनिः न आगच्छति तस्मात् कारणात् अहं सम्यक् अस्ति अर्थात् भवतामत्र न दृश्यते अत्र न दर्शयति भवतः नाम्ना अस्तु। दे, तो मैं रहा था जन जवादी विविध ऊपे उच्चारणीय त्याजो निक्षेप्यो विसर्ग विसर्ग नहीं है तो यह आपके सामने स्पष्ट हो गया विसर्ग जो है किस प्रकार से विसर्ग को विसर्ग कहा जाता है राजेश जी ओम भगवान यहां किसी का दिखाई नहीं दे रहा एक ही एक ही का आमलेन है सर यानी एक ही इसमें ग्रुप में ऐसे दिखा रहा है ऐसे कावा सुन रहे हैं हैं मुझे अच्छा सुन रहे हैं सभी लोग हा जी ठीक है अच्छी बात है तो हम आगे बढ़ते हैं एक बार आप अप, ग्रेड कीजिए इसको अगर ठीक है तो। आ, मैं क्लास के बाद में करूंगा ओम ओम हाँ जी हाँ तो अकूह विसर्जनीय कंठ्या इसको लेकर के हमने विचार किया है सूत्र में किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं अकूह विसर्जनीया कंठिया कंठिया को कंठिया इसलिए कहते हैं कंठे भव कंठिया इसमें कंठ में होने वाले अक्षरों को कंठी कहते हैं कंठे भव कंठिया अत्र भगवान भव इति भवि होने वाला होना अर्थ होता है दूधातु कंठे भाता उपलब्ध नहीं क्रिया क्रिया क्रिया पद पद है। क्रिया है लेकिन कृदंत पद है ऐसा। अवगछती न अवग्छ परंतु भविष्य हाँ अवगमिष्य ऐसा, ऐसा होता है एक होता है क्रियापद जो हम बोलते हैं भगवती गिखती भूयाल एक प्रकार के क्रियापद है और कुछ क्रियापद ऐसे भी होते हैं ना क्रिदंत होते हैं यानी प्रत्यय लग करके प्रत्यय लगा करके वो शब्द रूप भी बनता है और क्रियापद भी माना जाता है जैसे जाता हा, जातो जाता हा, ये शब्द रूप के रूप में भी इसका रूप चलता है शब्द रूप भी माना जाता है और धातु रूप भी माना जाता है ये समझ में आया आपको ओ? आ, ओम भगवान सामान्य रूपे ना तो बस सामान्य रूप है यही समझ लीजिएगा बाद में आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तो जी। आग, हाँ जी ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी रुचि जी बोलिए ओम स्वामी बोलिए स्वामी जी आप आ, स्वामी जी आपने जो विसर्ग के बारे में जो भी बताया उस समय ध्वनि नहीं आ रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया आ, वो आपको आ, उसका रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा राजेश जी से तो आपको हो जाएगा हाँ सुन सी मैं ये पूछ रहा था जी की पिछले क्लास में छूट गया था मेरे ले, लेकिन कोई अपलोड नहीं हुआ था वो करेंगे वो करेंगे अच्छा, है। किया, नहीं किया। अच्छा, है क्या अपलोड मैंने नहीं किया मैं करता हूँ और भेजता हूँ करेंगे वो करेंगे ठीक चाहिए ऐसा भी होता है ना राजू की स्काइप में भी करते तो कोई भी उसको ले सकते हैं स्काइप में आ, आ, पीछे हो हो हो था था ना में में में में वो देते तो हो पर तो पड़ेगा किसी न अच्छा, को अच्छा, च्छा, च्छा, में अगर हो रहा था, तो से है ऐसा बाद भजना पडेगा उचित वैसा भ िसर्जनी कंठिया कंठे भव कंठ्या कंठ में होने वाला कंठ में उत्पन्न होने वाले उसको कंठे कहेंगे इसी प्रकार साथ के साथ ये लगता आगे भी भव अर्थ में ही ये सब आएंगे दूसरा सूत्र देखिएगा हिसर्जनीय ह विसर्जनीय विसर्जनी उशा हा ह विसर्जनीय उकेश सूत्र को देखेंगे सूत्र के अनुसार आपको सूत्र के अनुसार अर्थ करना है ह विसर्जनीय उरस्यो एक हा ह विसर्जनीय ये प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में है ह विसर्जनीयो उ भी प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और एकेशभक्ति का बहुवचन है विसर्जनीय पुरस्केश प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन और षष्ठि विभक्ति बहुवचन प्रथमा द्विवचन है ना समझे हाँ जी द्विवचन ह विसर्जनीयो प्रथमा विभक्ति प्रथमा उभक्ति द्विवचन और एकेशम श्रेष्ठ विभक्ति बहुवचन और विसर्जनीयों में समास जो है आपने से कौन बता सकते हैं ह विसर्जनीयो इसमें कौन सा समास है अच्छा, oh. जी ये मेरा आ, जी जी, ये ये ये मेरा मेरा मेरा एक तो दिखा दिखा रहा है है है है आपसे बात बात बात हो ये बात है? आ, हो हो रही रही क्या गया मेरा, दिखा रहा है पर और आप लोगों से मेराजी न जान प्रीति भगिनी अपनी समस्या अनुभव का का प्रीति वर्मा अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनका नहीं लग रहा है अहम तु ताम दृष्टुम न शक्नोमी पर इसका फिर वर्जन देखना पड़ेगा आ, अपडेट करेंगे आगे तो, मैं कह रहा था ह विसर्जनीयो उ तो ह विसर्जनीयो में समास है इतरेतर द्वंद्व क्योंकि द्विवचन में और उरस्यो ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है।, है शब्द है कि यह शब्द है उरस्य शब्द है उरस्य उरस्य उरस्यरसिया उरस कहते हैं लंग्स को छाती को और उसी भवा उसी भव उ जैसे कंठे भवह कंठिया ऐसे उरसी भवा उ ऐसा होगा यानी छाती में होने वाला छाती में उत्पन्न होने वाला ऐसा अर्थ होगा उरसी भवा उ मूल शब्द है उरस उरस सकार सकारांत है इसलिए सप्तमी में बनेगा उरसी उरसी भव उ और उसको विवचन में उरस्यव, तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं शरीर शे, से संबंधित अवय है ना ये सब ये जो शब्द है कंठ यह शरीर से संबंधित है तो शरीर से संबंधित एक सूत्र है उसके सब में एक प्रत्यय होता है इसलिए उरसिया कंठ्य सब में एक आपको दिखाई देगा ये अष्टी का सूत्र है शरीर अवयवाच्य एक सूत्र है पदमा जी जानती है जिन्होंने अस्तदेय याद किया है तो उरसिया उरसी भव उ शरीर अवयवाच्छा से य प्रत्यय करके के उसिया कंठिया ऐसा बनते हैं तो यह कहता है अर्थ इसका होगा एक हो गया हकार और विसर्जनीय और एक है उरसिया छाती में और एकेशाम का एके, क, एके का मतलब है कुछ आचार्यों के मत में केशांचित आचार्या मते ऐसा अर्थ कर सकते हैं कैशांचित आचार्या मतना एवं अस्थित पुरा स्थानको विद्य इसका सूत्रार्थ आप लिख लीजिएगा लिखिएगा राजेश जी एक अर्थात केशांचित आचार्या मते न केशांचित आचार्याणां मतेन हवर्णः विसर्गश्च अथवा हवर्णः विसर्जनीयश्च पुरः भवतः या विद्यते अर्थोगा केषाञ्चित् आचार्याणां मतेन किन् आचार्योके मतसे। या उनके मतानुसार हकार और विसर्ग पुरस्थान से यानी छाती से भी बोले जाते हैं कंठ से तो बोले जाते हैं लेकिन किन्हीं आचार्यों का यह मत है कोई कहते हैं छाती से भी इनका उच्चारण होता है पुरस्थान से भी इनका उच्चारण होता है स्पष्ट हो है जी स्वामी जी, जी। में किम अर्थ तो अवग्छा परंतु एक बहुवचन कथम प्रश्न हाँ एकस्म जा बहुवचन जाति में भी बहुवचन होता है यह व्याकरण के नियम है तो एक जो है एक जो होता है वो बहुवचन में प्रयोग होता है एक भी कह सकते हैं एक वद अलग हैव्यय है इसको फिर आ, इस अव्य को फिर एक एक बना करके बहुवचन में निर्देश किया है जाति का, का मतलब होता है जैसे मनुष्य मनुष्य जाति है ना सब मनुष्य जाति में सारे मनुष्य आते हैं तो जाति तो एक ही होती है पकड़ में आ रहा है जी जाति एक है तो एक जाति एक होते हुए भी उसमें बहुवचन का और दिवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं यानी मनुष्य जाति मनुष्य जाति हाँ मनुष्यत्व मनुष्यत्व मनुष्यत्वानी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं है तो एक ही है पर उसमें दिवचन का भी प्रयोग हो रहा है और बहुवचन का भी प्रयोग हो रहा है व्याकरण में ऐसा नियम है जाति में दिवचन का भी बहुवचन का भी प्रयोग होता है ओम भगवान स्वामी जी जीपाणी हाँ जी एक बार हम कॉल करता हूं ये हूँ आपको सुनाई दे रहा है हाँ सुनाई दे रहा है पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही अच्छा अच्छा तो क्या कारण है ये एक बार निरुद्धम करीत पुनः एक बार आदि उनका ज्वाइन हो गया है प्रीति जी सुन रही हैं ओम मैं कह रहा था जाति में भी बहुवचन का प्रयोग होता है अष्टाध्याय एक सूत्र है जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम्य तरस्याम जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम्य तरस्याम ऐसे एक, एक, एक सूत्र है उसके आधार पर जाति में भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग होता है और कहीं कहीं द्विवचन का भी प्रयोग होता है स्वामी जी अतः हाँ कसाणी इतना ही होगा या तो एक अव्य के रूप में होगा एक होगा अथवा के शाम ऐसा बोलते हैं बस इतना ही होगा इसके अलग से रूप नहीं चलते जो अव्यों अव्ययों के होते हैं किसी किसी का रूप होता है वो में नहीं चलता उसका। इसका नहीं नहीं में तो इतना ही ही समझ कि एक एक ऐसा ऐसा होता है, मतिना, स्वामी स्वामि क्या प्रयोजन है द्विवचन और बहुवचन प्रयोजन है जाति यदि वाचक है द्विवचन और बहुवचन का क्या प्रयोजन हो सकता है प्रयोजन ये है कि दो समुदाय बना करके फिर उसको द्विवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। उस, उसी में विभाग करके दो पक्ष बनाए हाँ जी उसके दो विभाग करके फिर द्विवचन का फिर उनको कई समुदाय बना करके फिर उसके अंदर बहुवचन कैसा प्रयोग करते हैं अर्थात केवल के एक ही होते हुए भी उसका बहुवचन जैसे आदर बहुवचन होता है ना किसी किसी के आदर के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी जाति में बहुवचन का प्रयोग है वो एक ही है पर बहुवचन है तो वो एक ही है लेकिन विवचन का प्रयोग ऐसा ठीक है जी हाँ स्वामी जी ओम हाँ बोलिए स्वामी उर्स मध्य द्वितीय उरस्यो है ना ये क्योंकि ये विशेषण है ना इसके हकार विसर्जनी का विशेषण है ना यानीषण है हकार और विसर्जन मतलब छाती से बोले वाले छाती छाती से बोले जाने वाले उर स्थान से बोले जाने वाले दो है ना आकार और विसर्जन ये भी वचन है मूल शब्द के मस्ती उरस, उरस शब्द है उरस और उरस में होने वाले को उसे उठाया था कि शरीरवाची शरीर शरी, शरीर के अवयवाची शब्दों के साथ में ये प्रत्यय होता है तो जैसे कंठे भवा कंठ्या उरसी भवा उ जिवा मूल्य भवा जिवा मूल्य ऐसा। सब में ये, ये तो होता है जो शरीर शेरी, के अव्यवाचित शब्द है उनमें करके इस तरह होता है हो विसर्जनीय से भी बोले जाते कंठ से तो बोले जाते हैं गले से तो बोले जाते कंठ से, से लेकिन किन्हीं आचार्यों के मत से ये भी माना जाता है कि ये उरस्थाम से भी बोले जाते हैं तो महर्षि पाणनी का है यह शिक्षा शास्त्र वो दूसरे आचार्यों का भी सम्मान करते हुए उनकी बात को भी स्वीकार किया जा रहा है यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र देखिएगा जिवामूलियो जिव्य जिव्वामूलियो जिव्य इस सूत्र को अलग करके देखिए जीव्वामूलिय प्रथमा विभक्ति का एक वचन है जिव्वामूलिय और जिव्या यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पर जीववा मूल्य शब्द में समास है जीववा शब्द में समास है क्या समास है देखिएगा जिव्वा मूल ये जिव्वा श्रीलिंग में तो जिवाया मूलम जिह्वा मूलम जिव्वाया मूलम जिव्वा मूलम जिव्वाया मूलम जिव्वा मूलम यानी जीव का मूल उसको जिवा मूल कहेंगे तो ष्टी तत्पुरुष समा कर जिव्वाह मूलम जिह्वा मूलम सृष्टि तत्पुरुष है तस्मिन भवा तस्मिन जिहमूले भवा उस जिवा में होने वाला उस जीवामूल से उत्पन्न होने वाला यानी उस जिव्वा में उत्पन्न होने वाले को जिवा मूलीय कहते हैं पर यहां यत् प्रत्यय नहीं हुआ इसके लिए एक अलग सूत्र है उस सूत्र से दूसरा प्रत्यय होकर के जीव मूल्य बनता है जो यत् प्रत्यय वाला सूत्र था वो है पचपन और इसमें जीवा मूल्य में जो है यह उसी शरीर से आगे है ये सूत्र जिमूला सूत्र है और को छू होकर के जिवा मूल्य बनता है अत्र को समास नहीं ये यह समास नहीं है यह इसको कहते हैं अः जीव्वा मूल्य में होने वाला जीवा मूलिया ऐसे छाती में होने वाला उरसिया इसमें इसको समास नहीं कहते केवल उसको विभक्त करके बता रहे हैं कि वहां होने वाले को ऐसा बोलते हैं। इसमें समास नहीं होता है स्वामी जी कौन सा अध्याय और कौन सा पद का है ये जिवा मूला छ चार तीन और शरीर अवयवाचा जो है यह पचपन है चार तीन पचपन और चार तीन बासठ तो जिव्वा मूल्य शब्द का अर्थ हो गया है जिव्वा के मूल में होने वाला जो वर्ण है उसको जिव्या कहते हैं जिव्या अब जिव्या में यत् प्रत्यय है जिव्वाम भ्रवा जिव्य अब आपके सामने जिव्वा मूल्य में होने वाले वर्ण को जिव्य कहते हैं अब यह जिव्वा मूल्य शब्द का अर्थ थोड़ा देखते हैं जिवामूल्य का मतलब क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा जिवा मूल्य का मतलब क्या है सीधा अर्थ है सरल अर्थ है जिह्वा मूल न जन्यवाद जिह्वा मूल्य राजेव जी लिखिए जिव्वा मूल्य जन्यवाद जिह्वामूलीय अब ये जिह्वा मूल नवाद जिव्वा के मूल से जीव के मूल से उत्पन्न होने वाला होने से इसको जिव्वा मूलीय कहते हैं जीव का मूल समझते हैं जहां से जीव प्रारंभ होता है स्टार्ट कहां से होता है जीव वो है उसका जीवामूल जीव का आधार जीव जहां से जिवा जहां से स्टार्ट हो रही हो रही है वो है उसको कहते हैं जीवामूल वहां से ये वर्ण उत्पन्न होता है इसलिए इसको जिव्य कहते हैं या जिवा कहते हैं अब ये वर्ण कैसा होता है दिवामूलिया आपने वर्णमाला में दिवामूली को देखा है दो चिन्ह लिखे हुए हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर चंद्राकार जो है ना उल्टा कर दीजिए एक चंद्राकार को सीधा रखिएगा, एक उल्टा रखिएगा एक चंद्राकार को सीधा रखिएगा एक अर्ध चंद्राकार को एक सीधा रखिएगा एक उल्टा रखिएगा और उसके आगे कवर का अक्षर लिखेगा कथवा खा क और खा जब अर्धचंद्राकार को सीधा एक रखना एक उल्टा रखना उसके आगे क का, का और खा लिखेंगे तो इसको कहेंगे जीवा मूल्य मैं आपको एक सूत्र बोलता हूं उसमें दोनों है जीवा मूल्य भी और उपद्मानी भी कुपोचा कुप पो का कुप पोचा जब जीवामूल मुली को जो उच्चारण करते हैं जैसे ककार जहां से उच्चारित होता है वहीं से इसका उच्चारण होता है यानी वहां थोड़ा सा फेंकना होता है इस तरह का सूत्र संख्या हाँ मैं देख रहा हूं सूत्र संख्या मेरे को याद नहीं है सूत्र संख्या जी को याद है अष्ट वो बता सकती है तुरंत मैं तो देख करके बोलूंगा ना ना स्वामी जी तो न अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हाँ जी आठ तीन जी जी जी बिल्कुल आठ में ही है ये 37 सेवन आठ तीन थर्टी सेवन जी हाँ जी हाँ आपने अष्ट दे याद कर रखी है क्या नहीं सोम ऐसे मिल गया अच्छा अच्छा ठीक है देख, देख रहा था हाँ जी ओका ठीक है ती आठ में है यदि आप लोगों के पास जाए है सब निकाल के देखिएगा हाँ, हाँ दोनों चिन्ह समान ही है लेकिन आ, अगर एक एक, एक चिन्ह के बाद में यदि कवर का अक्षर है तो उसको समझ लीजिएगा जीवा और पवर का अक्षर है तो उसको समझ लिया उपद्मान्यपमान्य जो है वो ओष्ट के स्थान से वो निकलता है इसलिए उसको उपदमान्य कहते आ, मैं अभी वो बता रहा था आपको जिह्वा जो है जीवामूल्य जन्यत्व जीवामूल्य वर्ण जीवामूल्य से उत्पन्न होने के कारण इसको जीवामूल्य कहते हैं और यहां का जो लिखा है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है मतलब वो कहा जीवामूल्य के अंतर्गत नहीं आता जीवामूल्य तो वो दो, जो दो चिन्ह है ना वही जीवामूल्य है का तो समझने के लिए वो चिन्ह है सिंबल है। उच्चारण हाँ हाँ जी हाँ जी अभी मैं बताता हूं उसका उच्चारण उसी के साथ साथ उपद्मानीय को भी समझ लीजिएगा क्योंकि आगे उपद्मानी आ जाएगा तो य, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई बात है तो उपदमाने जन्यवाद उपद्मा उपदमाने जन्यवाद उपद्मा जन्यवाद उपद्मा स्वामी जी हाँ जैसे फूक मारने से प्रयत्न फूंक मारने जैसे के प्रयत्न से जब होठो से हम फूंक मारते हैं ना फूक मारने का मतलब है जब हवा फेंक के बाद तो होठों के माध्यम से आता है जैसे दीपक दीपक आदि को बुझाते समय जैसे फूक मारते हैं तो उस फूंक मारने से जो उत्पन्न होने वाला वर्ण है उसको उपद्मानी कहते हैं अब इसका जो जब इसको हम बोलते हैं तो अभी मैं सूत्र बोल रहा था और सूत्र निकाल के देखिएगा जब मैं सूत्र को बोलूंगा तो कैसे इनका उच्चारण जीवामूलि का कैसा उच्चारण होता है और उपद्मानी का कैसा उच्चारण होता है उसको पकड़ना है आपको कुप खुप खूत्र बोल रहा है कुपव कुप कुपवोह तो ये तो साधारण हो गया कुपवो हो पौचर ख पौचर तो ककार और पकार का भी उच्चारण हो रहा है लेकिन उसके साथ में जैसे जो हवा निकल रही ना उस हवा के कारण से उस जीवामूलि का और उपद्मानी का भी उच्चारण हो रहा है खापो खा और केवल जीवामूली का उच्चारण करके देखिएगा केवल जीवामूली का तो केवल जीवामूलि का उच्चारण ऐसा हुआ खानी थोड़ा कवर जैसा भी आ रहा है और वो जीवा मूल्य से उसका उच्चारण हो रहा है वो जो स्पर्श हो रहा है ना जिवा मूल के अंदर जो स्पर्श हो रहा है इंटरनली जो स्पर्श हो रहा है उसको पकड़ना है आपको तो स्पर्श थोड़ा सा वहां पर होता है जिवा मूल के अंदर हल्का सा स्पर्श होता है और उपद्मानी का जो है वो पैसा यानी दोनों ओटों को थोड़ा मिला लेते हैं और उन दोनों के बीच में से हवा को फेंकते हैं थुँग थुँग ऐसा जैसे फूक मारते हैं तो ऐसा फूक मारने में भी उपद्मानी का उच्चारण होता है स्वामी जी हाँ जी ये मैं आ, कोई परंपरा से कोई यह सिखा रहा था आ, मंत्र पाठो सीखने के समय यह ये थोड़ा मैं अभ्यास किया था बताऊ स्वामी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हिरण्यगर्भ मे आरेकः हिरण्यगर्भवर्तताग्रति ओ उधर पकार है हा हा व, व, व, व, जी ओ बोलता हिरण्य गर्भवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसि नहीं। नहीं। नहीं। वो उपद्मानी है वो उपदमा जो आपने बोला है ठीक है हाँ जी और जीपिया रामह रामह थोड़ा सा उच्चारण करो वो वो जो उच्चारण जो आप कर रहे हैं वो स्वर के साथ जुड़ने के का कारण से थोड़ा सा अलग हो रहा है और केवल बिना स्वर के बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग हो रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ वो अलग से अच्छा है और आप जो बोल रहे हैं वो अलग से आ रहा है केवल स्वर के का आशी जैसे आता है तो जो उपद्मान जो आ रहा था वो स्वर के साथ जुड़ने के कारण से थोड़ा सा उच्चारण अलग हो रहा है बाकी सेम है वही प्रक्रिया है जो आप बोल रहे बिल्कुल हाँ जी स्पष्ट हो गया जीवामूल्य और उपदमा नूल से उत्पन्न होने वाले को जीवामूल्य कहते हैं और उपदमा का मतलब है ये वोटों के स्थान पे जैसे फूक मारने से जो उत्पन्न होता है उसको उपदमा कहते हैं ऐसे समझ लीजिए तो अब मूल सूत्र पर हम आते हैं जीववा मूल्यो जिव्या व्यंजना स्वर आवश्यकता पूर्वे, बहुनी पूर्वे आप, आप क्या बोलना व्यंजना तो हिंदी में <laughs> जो व्यंजन होते है ना उनके बाद में स्वर आता है या स्वर से पहले व्यंजन आते हैं बहुत से व्यंजन के बाद में स्वर आते हैं अथवा व्यंजन के बाद में स्वर आते हैं जी परंतु ये विसर्ग ऐसा व्यंजन है कि पहले स्वर आ जाता है और फिर बाद में वो निकलता है बाहर हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल विचित्र है, है।, है। इसलिए तो यहाँ इसकी जो परिभाषा की है ना स्वर आ, विसर्ग की विसर्ग की परिभाषा जो की अंतिम परिभाषा वो इसी प्रकार है जो बोल रहे हैं आप स्वरा परे विसर्ज्य ऐसा इसकी परिभाषा की एक परिभाषा यानी मैंने आपके सामने तीन परिभाषा रखी वायो विसर्जनी न जन्यत्वाद विसर्जनीय एक विविध रूपे न सर्जनीय उच्चारणीय विसर्जनीयो विसर्गो वे दूसरा और अंत में बात कही स्वरा परे स्वरात् परे विसर्जिया त्याजो निक्षेपियो वसर्ग स्वर स्वर के बाद में इसका उच्चारण होगा स्वर के बाद में यानी अचों के बाद इसकी ये विशेषता है और जो आपने बताया परंतु अत्र ठीक है अत स्वर कुछ नहीं उपदमा में कोई स्वर नहीं है ना उपदमा एक अलग वर्ण हो गए ना यहां कोई स्वर की बात नहीं हो रही परंतु प्रयोग नहीं।, नहीं, नहीं है ना नियम नहीं है आ, आ, के बाद में स्वर नियम नहीं है जितने भी अलंत का प्रयोग करते है ना रामात भवनाथ वहा सब जगह केवल व्यंजन का ही प्रयोग होता है और संयोग अक्सर बीच में वापसी वहां वात्स्यान में तीन व्यंजन जो है संयुक्त हो रहे हैं वहां पर कोई स्वर नहीं है ऐसे बहुत प्रयोग आयानी प्रत्येक व्यंजन के अंत में स्वर आएगा ही ऐसा कोई नियम नहीं जहां आवश्यकता है स्वर आएंगे जहां नहीं है वह नहीं आएंगे अब अग्निशब्द है उसमें एक साथ दो व्यंजन है उसके बीच में कोई स्वर नहीं है इंदिरा है इंदिरा में तीन व्यंजन है उसके बीच में कोई स्वर्णी ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे ओ, आनुनासिक, हाँ ऐसे बहुत बो, बहुत सारे हैं वर्ण उसमें कोई बात नहीं है यह है कि आ, बहुत कम ऐसे वर्ण है जो केवल व्यंजनों के रूप में प्रयोग में आते हैं अधिकांश व्यंजन स्वर के साथ में ही योग में आते हैं जीवा मूली का अर्थ आप लिख लीजिएगा जीवा मूली जीवामूली जीवामूलिय संजको भवती अथवा जीवा Mm -hmm. जिह्वामूलियज वर्ण ऐसा भी कह सकते हैं जिह्वामूलिय संजको वर्ण जिह्वा स्थानीय ऐसा कर लीजिएगा जीवामूल संजको वर्ण ऐसा करना पड़ेगा जिह्वाय संजको वर्ण जिह्वास्थनीय जिह्वा मूल्य संजको वर्ण जिह्वा मूल्य जिह्वा स्थानीय अथवा जिह्वादेश भवति भी के हिसाब अब अगले एक बात को और देखिएगा अगला सूत्र क्या है कवर्ग रिवर्नश दिव्या एक एक और सूत्र दिया है कवर्ग रिवर्ण दिव्या आठवा सूत्र है पुस्तक में इसी को एक और पाठ पाठभेद भी मिलता है उस पाठभेद को भी समझ लीजिएगा कवर्ग अवर्ण कवर्ग अवर्ण अनुस्वार दिव्या मूलिया जिव्या एक, एक यह बड़ा सूत्र बन गया जी लिखिएगा कवर्ग अवर्ण मिलाकर के लिखना है कवरग कवर्गा, कवर्गा ऐसा कवर्गावर फिर कवर्गास्वार दिव्यालिया कवर्गावरण अनुस्वार कवर्गावर्णानुस्वार दिव्यामूलिया दिव्या एक एशा। ऐसा ठांतर भी मिलता है कवर्गावरण अनुस्वार दिवामूलिया बहुवचन में है एक ही शब्द है कवर्गावर अनुस्वार अनुस्वार के बाद विसर्ग नहीं है दिवामूलिया पूरा मिला के रखिएगा अनुस्वार के बाद विसर्ग को हटा करके अनुस्वार दिव्यमूलिया तो कवर्ग अनुस्वार कवर्ग अवर्ण अनुस्वार दिव्य मूलिया दिव्या एक एक पाठ है और आपकी पुस्तक में जो है कवर्ग रिवर्ण से दिव्य तो पुस्तक में जो पाठ है पहले उसको समझ लीजिएगा कवर्ग रिवर्ण जिव्य सीधा स्पष्ट है कवर्ग के पांचों अक्षर और रिवर्णश्च रिका ये दिव्य जिवा से बोले जाते हैं कवर्ग और रिवर्ण अर्थात अरस दीर्घ और प्लुत रिवर्ण के तीनों जिवामूलीय भी होते हैं यानी जिव्वामूलीय है, स्थान वाले होते हैं जिवा मूल स्थान वाले होते हैं और जो दूसरा सूत्र आपने लिखा है कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जिवामूलिया ये प्रथम विभक्ति का बहुवचन है और इतर इतर योग धन समास विसर्ग नहीं है जिव्या एक -एका। क्योंकि एक के कारण से विसर्ग हट जाता है और दिवा मूलिया में भी विसर्ग अट जाता है पूरा सूत्र कवर्ग अनु कवर्ग अवर्ण अनुस्वार दिवा मूलिया विसर्ग नहीं है फिर दिव्या यहां पर विसर्ग नहीं है एक आगे यानी यहां सूत्र के कारण से विसर्ग अट गए हैं अलग करेंगे तो विसर्ग आ गए तो कवर्ग अवर्ण अनुस्वार दिवा मूलिया ये बहुवचना है प्रखण्वक्ति का अर्थात इतर इतर योग ग्रंथ है और जिव्या ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और एकेशाम चेष्ट विभक्ति का बहुवचन है तो सूत्रार्थ हो जाएगा एकेशाम का वही अर्थ है केशाम आचार्या मते न कतिपय आचार्या कतिपय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और केशांचित अभी प्रयोग कर सकते हैं कतिपय आचारण मवर्गर्णस्वार अथीया वर्ण पवर्णीयादय अवर्णस्त दिवस्थिया कतिपय आचार्या मवर्गीयादय पंचवर्ण अर वर्ण अर विसर्ग ना भी लिखे लिखो तो भी कोई बात नहीं अत्र अस्ति जिह्वा जिह्वाणी जो ऋषि मे लिखते न रिकार्ड् रि ऋषि अस्तु अस्मिन् सूत्रे तत् कुत्र अस्ति अस्मिन् सूत्रे नास्ति आ, पुस्तके अस्ति न भवत्यां समीपपुस्तकमस्ति न कवर्ग रिवर्णश्च जिव्या स्वामीजी तदेव किमिति मन्तव्यं संयुक्त इसमें मूर्धन्यचार्यों का ऐसा मत है क्योंकि अः ऋ का जब उच्चारण करते हैं थोड़ा सा तो मूर्धा में भी इसकी वायु वहां पर स्पर्श करती है और जीवा मूल में अधिक करती है अधिकत्वाद जिव्या मतम जब ऐसा बोलता है व्यक्ति रि री, री री तो मूल में तो अधिक स्पर्श हो रहा है और मूर्धा में कम स्पर्श हो रहा है इसलिए वो इसको जिव्य मानते हैं कुछ लोग और यदि जीव को ऊपर चढ़ा करके आप विशेष कर, रूप से रि री ऐसा बोलेंगे तो मूर्धा में ज्यादा स्पर्श होगा और जीवा मूल्य कम फर्श होगा इसलिए वो मूर्धन्य मानते हैं ऐसा क्योंकि बोलने वालों के ऊपर भी निर्भर करता है ना आप अपने जीव को कर्म को साधन को जीवा जो है साधन बनता है इन सब वर्णों का अधिकांश वर्णों का तो जब जीव के आगे के अग्रभाग को मूर्धा में जोड़ करके मोड़ करके भी मूर्धा के साथ जोड़ भी सकते हो या मोड़ करके भी लगा सकते हो मूर्धा को फिर आप बोलेंगे तो अधिक स्पर्श मुर्दा में होता है और कम स्पर्श जो है जीवा मूल्य में होता है इसलिए उनका मत है यानी पाणनी का मत है ये मूर्धन्य है लेकिन कुछ आचार्य लोग जो है जीवा में अधिक स्पर्श कराते हैं इसलिए उसको दिव्य मानते स्पष्ट हो रहा है जी राजेश जी होम तो ये आपका हो गया है कवर्ग अनुस्वार ओम स्वामी? जी. को आचारण मत ओं का कवर्गी अस्थित उसी को स्पष्टीकरण किया है कवर्गीय अर्थात का पंचकवर्ण पंचकवर्ण ऐसे लिखे क्या पंचवर्णा होना चाहिए वो अतिरिक्त नकार तकार अतिरिक्त आ गया है पंचवर्ण वो लिखते समय कई बार आ, लिखने में आ गए वो पंचवर्णा ही है कवर्गी काूलीस्थानियासा वो तो लिखते समय कई बार सभी से हो जाता है स्वामी महापुस्त स्वामी नुस्तें तो कवल केवल, केवल कवर्गरिवर्ण जिव्या आइए awesome. मैं अलग से बता रहा हूं आपको एक पानवी शिक्षा का वृद्ध पाठ के नाम से भी मिलता है स्वामी दयानंद के बाद में वो लोगों ने खोज के निकाला है स्वामी दयानंद के समय में जो मिला है वो ये है वर्णोच्चारण शिक्षा उनके बाद में जिन लोगों ने खोज करके निकाला है उसको अः या वृद्ध पाठ कहते हैं वृद्ध का मतलब पुराना पाठ स्वामी दयानंद के सामने उनके खोज में तो ये पुस्तक निकली जो हमारे हाथों में और स्वामी दयानंद के बाद में जिन लोगों ने खोज करके निकाला है वो है उसको वृद्ध पाठ के नाम से बोलते हैं तो वो वृद्ध पाठ के अनुसार मैंने आपके सामने रखा है जी जी स्वामी जी हाँ जी पाननीय शिक्षा के अलावा के शिक्षा भी है वो थोड़ा भेद जी जी शिक्षाएं मैं आपको बता दू सैकड़ो है एक दो भी नहीं सैकड़ों शिक्षाएं अलग अलग आचार्यों के सैकड़ों शिक्षाएं कई सौ है उनमें पाननीय शिक्षा ही प्रसिद्ध है और प्रामाणिक भी माना जाता है ठीक है जी हाँ जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं कल देखते हैं ओम, शांति शांति शांति सबको प्रणाम नमो नम नमस्ते बन्ध के करे